महाभारत पर्व द्रोणपर्व पंचसपति तमोध्याय श्रीकृष्ण का अर्जुन को कौरवों के की रक्षा विषय उद्योग का समाचार बताना संजय उवाच प्रतिज्ञाते तु पार्थिन सिंधुराज वे तथा वासुदेव महाबाहुर्धनंजयम अभाषत संजय कहते हैं राजन जब अर्जुन ने सिंधुराज्यद्रथ के वध की, की प्रतिज्ञा कर ली उस समय महाबाहु भगवान श्रीकृष्ण ने अर्जुन से कहा भ्रातृण मतमायचा प्रतिश्रुत सैंधव चात्मी हेती तत्साह मृत धनंजय तुमने अपने भाइयों का मत जाने बिना ही जो बाणी द्वारा यह प्रतिज्ञा कर ली कि मैं सिंधुराज जज को मार डालूँगा यह तुमने दुस्साहसपूर्ण कार्य किया है असमंत्र मया सा मुद्दत कथम तु सर्वलोकस्य नावहास्या भवे मही मेरे साथ सलाह किए बिना ही तुमने यह बड़ा भारी भार उठा लिया ऐसी दशा में हम संपूर्ण लोगों के उपहास पात्र कैसे नहीं बनेंगे धात्र ताइमे शीघ्र प्रवृत्ति वे दि मैंने दुर्योधन के शिविर में अपने गुप्तचर भेजे थे वे शीघ्र ही वहाँ से लौट अभी अभी वहाँ का समाचार मुझे बता गए हैं तया वही सम्रतिज्ञा से सिंधुराज वधे प्रभु सिंहनाद सभा त्र सो महानीह तय सुत शक्तिशाली अर्जुन जब तुमने सिंधुराज के वध की प्रतिज्ञा की थी उस समय णवाद्यों के साथ साथ महान सिंहनाद किया गया था जिसे कौरवों ने सुना था तेन शब्द मित्रस्ता धातुराष्ट्रासक सिंहनाथ मा व्यवस्थिता उस शब्द से जयद्रथ सहित सभी धृतराष्ट्रपुत्र संतुष्ट होठे वे यह सोच कर कि यह सिंहनाद अकारण नहीं हुआ है सावधान हो गए सो महान शब्द संपात कौरवाणाम महाभुज आसीनागा स्वपत्ति रथ घोष महाबाहो फिर तो कौरों के दल में भी बड़े जोर का कोलाहल मच गया हाथी घोड़े पैदल तथा रथ सेनाओं का भयंकर घोष सबोर गूंजने लगा अभिमन्युर्वधम श्रुवा ध्रुव महारत धनंजय हात्रो निर्यासती क्रोधादिति म्यवस्थिता वे यह समझकर युद्ध के लिए उद्यत हो गए कि अभिमन्यु के वध का वृत्तांत सुनकर अर्जुन को अवश्य ही महान कष्ट हुआ होगा करके सिंधुराजे राजोचना कमलधन युद्ध के लिए तैयार होते होते उन कौरवों ने सदा सत्य बोलने वाले तुम्हारी जजरथ बद विषय वह सच्ची प्रतिज्ञा सुनी तथो विमनसर्वेत्र क्षुद्र मृगा इव आसन सोधनात्मह स राजा जयद फिर सो दुर्योधन के मंत्री और स्वयं राजा जयदत्थ ये सब के सब सिंह से डरे हुए क्षुद्र मृगों के समान भयभीत और उदास हो गए अथोत्था सहाम दीन शिविर आयात सौवीर सिंधूना ईश्वर भृत दुखि तर सिंधु देश का स्वामी जयद अत्यंत दुखी और दीन हो मंत्रियों सहित उठकर अपने शिविर में आया समंत्रेय समंत्र क्रियाम सुधनम इधम वाक्यम अप्रवि राजसधी उसने मंत्रणा के समय अपने लिए श्रेयस्कर सिद्ध होने वाले समस्त कार्यों के संबंध में मंत्रियों मंत्रियों से परामर्श करके राज्यसभा में आकर दुर्योधन ने इस प्रकार कहा मामा मामांसौपुत्र हंसे ते सोभिता धनंजय प्रतिज्ञा तो ही सेना या मध्ये तेन वधो राजन मुझे अपने पुत्र का घातक समझकर अर्जुन कल सवेरे मुझ पर आक्रमण करने वाला है क्योंकि उसने अपनी सेना के बीच में मेरे वध की प्रतिज्ञा की है ताम न देवा न गंधर्वा नासुर नासुरघ राक्षते न्य था कर तुम प्रतिज्ञा सभ्य साची अर्जुन की उस प्रतिज्ञा को देवता गंधर्व असुर नाग और राक्षस भी अन्यथा नहीं कर सकते ते महाम रक्षत संग्राम में महावो मुर्दे धनंजय पदम कृतअुया लक्ष्यम तस्माद्र विधीयता अतः आप लोग संग्राम में बेरी रक्षा करें कहीं ऐसा न हो कि अर्जुन आप लोगों के सिर पर पैर रखकर अपने लक्ष्य तक पहुंच जाए अतः इसके लिए आप आवश्यक व्यवस्था करें अथ रक्षा न में संख्य अनुजानी इमाम राजन गमेश गृह प्रति कुरनंदन यदि आप युद्ध में मेरी रक्षा न कर सके तो मुझे आज्ञा दे राजन मैं अपने घर चला जाऊंगा एम मुक्त स्व्यशीर्षो विमनासोधन तस्य समस्यान में जद्रथ के ऐसा कहने पर दुर्योधन अपना सिर नीचे किए मन ही मन बहुत दुखी हो गया और तुम्हारी उस प्रतिज्ञा को सुनकर उसे बड़ी भारी चिंता हो गई राजा तमर्तमी प्रेक्ष राज मृदुचात्महितेप दुर्यंधन को उद्विघ्न चित्त देखकर सिंधु राज्य ने व्यंग करते हुए कोमलबाड़ी में अपने हित की बात इस प्रकार कही नेह भवताम तथा वीरम धनुरम योर्जुन सात महा हवे राजन आपकी सेना में किसी भी ऐसे पराक्रमी धनुधर को नहीं देखता जो इस महायुद्ध में अपने अस्त्र द्वारा अर्जुन के अस्त्र का निवारण कर सके वासुदेव सहाज से गांड एवं धुन्वत धनु कोजुन से अग्रत साक्षादपि श्री कृष्ण के साथ आकर गांधी धनुष को संचालन करते हुए अर्जुन के सामने कौन खड़ा हो सकता है साथ साक्षात इंद्र भी तो उसका सामना नहीं कर सकते महेश्वरोपिपार्थे न श्रूय ते योधिता पुरा पदातिना महावीर योग प्रभु मैंने सुना है कि पूर्व काल में हिमालय पर्वत पर पैदल अर्जुन ने महापराक्रमी भगवान महेश्वर के साथ भी युद्ध किया था दानवाणाम सहस्राणी हिरण्यपूर्वासिना जघान देवराज प्रचोदित देवराज इंद्र की आज्ञा पाकर उसने एकमात्र रथ की सहायता से हिरण्यपुरवासी सहस्रों दानवों का संहार कर डाला था समाज उक्तों कौनते योवासुदेव नीमता साम्रान पिलोकास्त्र हन्यादी प्रतिमा मेरा तो ऐसा विश्वास है कि परम बुद्धिमान वसुदेवनंदन श्रीकृष्ण के साथ रहकर कुंती कुमार अर्जुन देवताओं सहित तीनों लोगों को भी नष्ट कर सकता है सो हम सोहमेक्षा म्य मनुम रक्षित महात्म द्रोणेण सपुत्रेण वीरेण यदि मन इसलिए मैं यहाँ से चले जाने की अनुमति चाहता हूँ अथवा यदि आप ठीक समझे तो पुत्रों सहित वीर महाम द्रोणाचार्य के द्वारा मैं अपनी रक्षा का आश्वासन चाहता हूँ सराचार्य भ्रतम जुन संविधानमं वि रहा सज्जिता अर्जुन तब राजा दुर्योधन ने स्वयं ही आचार्य द्रोण से जयद्रथ की रक्षा के लिए बड़ी प्रार्थना की है अतः उसकी रक्षा का पूरा प्रबंध कर लिया गया है तथा रथ भी सजा दिए गए हैं कर्णो भूरिश्रवा द्रोणिर दुर्जय कृप्रराजस्डे ते पुरोगम कल के युद्ध में कर्ण भूस्रवा अश्वस्था माधुर्जय वीर वृषसेन कृपाचार्य और महाराज ये छह उसके आगे रहेंगे पद्मं कस्चार निर्मित पद्म करणी क्यूचि पार्थे जयद्रथ शांशि वीर सिंधुरा सुरम ने ऐसा व्यूह बनाया है जिसका अगला आधा भाग शकट के आकार का है और पिछला कमल के समान कमल व्यूह के मध्य की कर्णिका के बीच सूची व्यूह के पार्श्व भाग में युद्ध दुर्मध सिंधुरा जयद खड़ा होगा और अनान्य वीर उसकी रक्षा करते रहेंगे धनुषस्त्रे चाणे चथ रथे अभी तमाशे ते निश्चिता पाथ्रथा एक जीवा सड़र नाप्योजयद पार्थ ये पूर्व निश्चित छह महारथी धनुष्माण पराक्रम प्राणशक्ति तथा मनोबल में अत्यंत असह्य माने गए हैं इन छह महारथियों को जीते बिना ज्यदृष्ठ को प्राप्त करना असंभव है तेसा में कैकसौ वीर शरणाम तमनु चिंत सहिता ही नरव्या घृह पुरुष सिंह पहले तुम इन छह में एक एक के बल पराक्रम का विचार करो फिर जब ये छ एक साथ होंगे उस समय इन्हें सुगमता से नहीं जीता जा सकता भूयस्ो मंत्राब नित्मात्मा हिताय मंत्रज्ञ सचिवयी साधम सुहृद्भि कार्य सिद्ध अब मैं पुनः अपने हित का ध्यान रखते हुए कार्य की सिद्धि के लिए मंत्रज्ञ मंत्रियों और हितैषी सुहृदों के साथ सलाह करूंगा। इस श्री महाभारती द्रोण परवड़ी प्रतिज्ञा परवणी श्री कृष्ण वाक्य पंचसप्तमोध्याय इस प्रकार से महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत प्रतिज्ञा पर्व में श्री कृष्ण वाक्य विषयक 75वां अध्याय पूरा हुआ